ne ta da halu me la ta re vaar bishama tha am marwa ta darwaza begaare maale kho de mala re jee wala घोड़ा उसे दरवाजा बेगा खोल दे भगवान थाने ये रीति जिससे खोल दे दरवाजा खोल दो आप देख देकर बोलियो ये नौकरी देवे तो राजा साहब दे आप नौकरी को नहीं आवे नहीं खोल तो बाग नहीं खोल नहीं खोल तो दो ही से पाउंड आंतरिक घोड़ा नोन करने लियो है लियो अरे जी कई सवाल Cloth is <laughs> ordered on for no question. Baghnal gabber door a mardan lewa harayan. जूठाती छोडो छोडो खिस्तूरिया ऊट ऊट भाग राजो ले है बागरी है बागरी बागरी बेड़ बाग बाग दो दो-दो दे दे एक-एक माली कोड़ा खाल ले यो पका जरूर बेड़ दे यो दरवाजा खिड़की खोल पर बाग रेमिया आयो है पचीस घोड़ा पठान चौकी दे रही हो है। घना दिन मह राज की नौकरी करता ने बागरे माथे बाग ने भेड़ बंदोबस्त बेग। करोड़े मकड़े सावदान बेब बागरे मई विया, विया। बाग पुरान की सोगन जीव की का वाला दुआ हम मरिया बाग तो भिड़ेगा हम और पठान दूबा है घोड़ा दबटावे कहीं राजा साहब रूबाग ने बैठ दे असू रोए बागरा मारो मुगल पाटान मारदा खानी ने मारिया मैंद घोड़ेटा खाए भाग में अमद खानी ने मारिया मैम मंद टा खाया मारदा गुला मलि ने जाट गया मारी मारदा गुलाम झाडिया मारे अना तुरजे तल में मुगला पुकारे पुकार तुरजे ताल में मुगला पुकार पेर मान अबग जीवता छाटदा हेरणिया झाडू पेर मान अबग जीवता छाटदा हेरणिया झाडू Pir Mian Allah to baz pereyaa. Undi gor khuda ye veveya Allah to baz pereyaa. Undi gor khuda ye Mian to ba to baz pereyaa. Mala. निया को किमार। बरसी रोली मुगल मुगल ने में गुलेटा के नाटो तुर्क ताल पुकारे पीर मुगुल छोड़ दो हेरणी छाड़ू मार् सोमारा ब्रह्म फूटगा एक तोबा, तोबा कर हाँ। एक आदमी लंबा कटी तो लड़ा ही मे कि लाडू थोड़ा ही बंटे यही वाद जाजमा दड़ जिया आती ना टा रा वे फूल घोड़ा ना पगम किसरी लाके लाके किरा रो खड़ा मोर मारे लाम भाला के ला किरा रो खड़ा मोर मारेला मस्कूडा जयगरा और फिरगा मस्कुंडा जयगरा और शकूंदे जाते चंदो भावना बने संपला डाल आते चंद पानो भावना बने संपला डाल इस दूरया तो की छिया उड़े गुलाल अरे किस तुरह की छत माचिया गडा उडे गुलाल मरदाएं आज नो लिखा बाघ में मथुआड़ा खेले भाग मरदाए का बाघ में मतवारा खेला ढलगी और ए अमला थे मनवारलगी और मतुवा बाज रे अमला रे मनवार रे दारू रा प्याला फिर रे आ उतरा गया समारे दारू la phire riya ay utar gaya shridar re daru ra pyaala phire riya malare jee wala he ularayan wala bana lakh lakh ra rokda मौर मौर की लूम लूम आज का बाग में घोड़ा पग उ रोदा उड़गा मचकुंडा मोगरा ओर्स मोगा हाथी चंदन बनो बागनो बानी चंपलारी कितु मात गो गी घुला बाग में मतवाड़ा खेला दान होली आग लो फाग गई दर इंद्रू लिटियो सूरवा भारी बर्फ है मौजोजी सारणियों भारी बर्फ है मौजो सारणियों दा तारी करे सिरसवाई मौजे इंद्र इंद्र वेर उल्टे बूट बूट जड़ लागो लागो सुंडू ताणी उके दूजो इंद्र ऊट कठु जागो जागो रेशम डोरा राजणी जरी बादला जहर जहर मेरा जी सिख देखता जने खड़ा वेगा समीर समीर समर पर्वत पे स्तंभ तणिया तणिया जोड़ा से हाथे पारो करे आप सुने खोबाबाजी बराजमान बहुत सुंदर भगवान देखियो कितो गुजार वियो दे देखा देखो ये बागरे में आयो है आयो हाँ, आती रा रिया उचानी पेड़ नीचानी करे रिया और कंता नहीं पारे करे जू दर्गानी में खरी करी दुष्टिया ने घड़ी लागू यही कंताव दो कणताव दो जज मेरे कन्हे आयु बो रहे अरे कहीं सवाल केवे गोड़ा घोड़ा बंदोरी तोएरे भाग में सोरा इसी देऊ ला था परी रे थाना लेंऊ मा तेरा भगवान घोड़ा बांधो बे को तो अबे तो थाना पापा ने आपोड़ा बांधो हाँ। है, लागी है। <laughs> रीत शू करे बाघ मैं सोर ऋषि काना कान मोती ले किया जी रात दिन राज में रहो तुम हाँ। कि बोलो बोलो आओ जादे माते बिराजो खार करो अमल ले दारू पियो धनी हाँ। जी तो बाघ थैंक यू थे ना करो करो गो आ जाओ आ जाओ यो भगवान देख रहे तो अमल देखो है है आनी ने ने सोना की मुंदरी मुंदरी बापा ने और शांत नी हो भगवान ने खाई जवाब दे देखा दे सगा पद मेरे तारे इसलिए दे लाता पर दे सगा मेल तू तोरे जरे माड़े बाल दो खाई भदा भे गाल तू तोरे जज मारे बाल दो खई भदा भे गाल तो साथी में तो बाल राप दान हर में रोपी हाल रे साती में बालो राप में रोपी हाल रे लेदाहा मलाल है लेदाहा हे जा माली बोल तो तुंगले जाना तोड़ जे बाईनी जाना शैल शैल एड़ी देउला शेदरी देउला थारा बडेरा मेलो मेल तुंगल जाना तोड़ जे थारा वे खाना गुलाम गुलाम बाग नोल को सारी बाग हाँ। बाजी बाजी हाँ। तो बाजी बाजी करा माली खरा जाती हलमी रोप तो भगवान देखो यो ये में ने देखियो येमदी मेंिर है रोज दरवाजा में ग्रवेर आपकी कुटिया बनाई उठे गियो है मालन बैठी बैठी फुलमाड़ा घूते मालन काले तारे फेट्यू बनायो जुको बारे लाओ लाओ फेट्यू साड़ी. को जी कहीं करो बैठ दियो ये बागवान आपकी मौत आ गई कहीं सगड़ो शेर मोहरा चुक चुक धाबगो है दुड़ा, दुड़ा, दुड़ा, फूल है जो आप हाउड़ मत गला अहमद भगवान जी करो भगवान जो आप बाल मत में अहमद खान जी ने मारिया मारिया है फिर बने मुंडा फूल मेला मैं तो बना हटकर ना फूल यो आप गाती बाधी है छिदड़ी रो एक होठ लियो है एक ढाल ली है वे कल नीर माल छठारती में में में में और नहीं नहीं क्यों क्यों आवे यो मन में क्यों बेड़ो है। आव तो तेजी दे वे। तो दे माली तो है है आव आव तो तो तो लाख तेजी घोड़ा घोड़ा ये बिराजा होटारी घोड़े सवार हम आया बागवान जी हि जाओ हित थार नाम थारा बाप को को भेज दियो है भगवान जी जना आ जाओ आ जाओ मानू टी मारा दूध करो भगवान सुगवानी आज में झगड़ो भेजा वे। से डाल मारे घोटो लियो खेरा से डाल मारे कही जो भिंडार बरा रा। आयो निया पर साले कही जो भिंडार बरा आयोनिया पर साल मरदा पहे मार माल का गया ढाल तारे e mal ka yaadan hotaar shiroi roi या ता जना शवत ले नो हाथ रे सीरोना शबत लेकर पाई सुर बागरा सबक हाथ खाल उस पाईओ सुरो बागरा सबक हाथ खाल कमसाय घोड़ा नाल का घोड़ा रे टरे कम जायो तो घोडा नाल को आदि घोडा रे फेट माळे पड़गो तो पेंडारा आवरा पड़यो घोडा रे हेड माळे पड़गो तो पेंडारा आवरा पड़यो घोडा रे दमरदा जीव माळे का बोल गा माड़ी घोटोली नो ली अथवाई माल को, आयो नी बाई को वे फणा ने पान के होटारी आड़ी डाल दिए बतीस फूल भरनाट खाता गया को बाई आएगी सब घोड़ा री हेठ माली पड़को बेंडा रावरो घोड़ा रे हे की ताजन दीवी बाजी बटालू कंधा बतवा दे दे बिरजा फुसना निया थारी चोटू मंदा जाए। जाए। मंद मुकिरी देव तुम मंद उतार, उतार देव। शंतो। शंतो। ये इली बाबड़ो ऐ क्यू दीवी दीवी निंदा हथीरो जाए, जाए मड़ी ने कोरडो बाबड़ो ईली मरी जाए।, जाए को दादा भाई मरे जड़ी को दी थोड़ी सी दी हूं। बाग में तो भगवान हरे कृष्ण कहीं नहीं कह सके बस मारो मजा करो जो थोड़ी कई कई सीधे भगवान उठ ना ढुको तो भगवान देखियो घोड़ा पगड़ी जाऊक है मालन देखो झगड़ो करने गया जिंदा है मर गया है जीव नही दबियो बागरे आई है बाग तो गोटो भी है है है ये पागी कासरा की बेले पड़ी भगवान भगवान ने दिशा दिशा नहीं है। जी है। हाँ। प्राग कहीं बात प्रा? बात हाँ। तो ये गुडाया गुड तो यह मन में विचार दे क्यों भैंकुट का मार्ग <laughs> लिंगटी लिंगटी तो तो तो तो आ हाथ के क्या मती थानी अरे माली मारे करे मैं घरवाली तो तो वो पाग्री की पेटी और ये अमल दियो पानी पायो है पकड़ बुझा बैठो कर आपके घर पर लाई लाई या मालन कुड़ा, और की मेली है तो के हाँ। सब शहर का लोग लु लो गया मोरा चुक चुक धापगा या लंका में दाड़ी दर खून रहेगी को अबार भगवान ने रसोई दी जोड़े है, है। तो भाई रीश में द्रिज गयी तो द्रिज गयी है यह फूलो भरी मोरानी भर दो भर तो मोरानी भर दी है को भाई तुम्हारे तो होशियार हो जाए ओ भागवान जी था गया माता में खाया यार मैगी जो कोई मोरा लेर आई हूं। पल दाता और कोई आयार या कोई को को फिरूं आवे के तो हेमद खान जी में हेमद खान जी ने मार लिया फिर वो घर को अंदर ये, ये खाई रीशे और रवाने भी भगवान जी जाओ कहीं नो बागवान भाई आज हमारे हमा हाँ। आज है आज मैंने कूचो लोग था नहीं कूटेला ये सारा भगवान बेड़ा वे राजा साहब ने फिराद तो सारा भगवान बेड़ा वे रेण का राजारी दरवाजे आया कचेड़ी के दरवाजे आया है आया तो कई राजा साहब ने फिराद करे पुकार करे अरे, स भूखा ही मारे डोले जड़े भूखा ए राजा बेद भूखा मार डोली जड़े बेघा यारा बटोर इंद्रो राज में माड़ी माराजा यार राजा भटो इंद्रो राज में मोड़ी माराजा यार इंदोब है द सुन लो भला हे राणा जी आप री रेन में कोला केरी खाए हाय बाग बेळ दियो री से पर तो बगडौ तने कोला कीओ कीओ कोला केरी खाए कतराडा घोडा सिडा फिरा देखनो अर पन्ना इरको माळी तो फाळोई जा जाए बेद भीज भूका मरे डूम झळे भी हाय बडो अंधारो है सरकार में माळी माजा इंदवार सूरज फिरादेज रे मोर से रेन का राजारा अमराव दो, दो रा, पट्टाई चौपड़ रमे रमैया नीम दे प्रिया का दनिया पिकमोजी सोलंकी की तोडारा ठाकरा कालू मीर पठान सरवाड़ का दनिया सग्राम सिंह दी और सावर को दनियों ये अमराव चौपड़ रमे रमैया ये मन में विचार करियो राजा साहब अबार सुन तो दे तो चौपड़ कुमन करनी पड़ेगी तो ये थोता ने दो तार तार दे। तार दे तो सरकार में आप मलंग भाई बैठा जगह ने दियो राजा साहब नीम दे लोड़ा राजा तो कूट पीट रा भगवान तीजी फोड़ लंग लंग लागे तो थोड़ी पीर दिया तार दिया में में गजब सुंदर ने ने, ने खुटा यार। तो रकम भरने चापा भरनेूोजी चौधरी नाम मुताहा पटवारी जी मैं में रकम भरने वते देख मत को को ये भाग बैठ दियो फिराद करने आया माने खुटा या। खुटा या। को आप यूं मत करो मैं गोफिया ले आओ, दस, दस पत्थर ले लो हाथ में ये ये में घात चलाओ तो दूर नहीं आवे या उपाय करिए चौधरी तो ये, तो ये गोफिया लेर उबा रहेगा पगा और फिराद का फिर भी आको करे Eh ba devare aanu mare malan dhorede gade male mare bhum be mare malan jorede gade he male mare bhum araza kin darti raa miyan tor lakh lakh kare lo लाग लागरे रो बह राजा खिड़ तर तेरा कृष्ण भला मालन ढोला ढींकली ये चांस केवे कोई कोई दे पग ले चरकी मत पक दे सेवा पानी में चटे ने ढोले टीकड़ी मारी मारे बूम फिर धरती बाग में तोड़े लाख लाख रही लूम लूम लाख लाख रात फिराद नीम दादी क्यों ये भगवान पता है हाँ। कब बांस वाला ने हुम दियो ले ले लिया तो ये हामा जो है तो गले में गया ग ये बाटा कचड़ी ने मी है छाजा माते पढ़ रिया है राजा साहब क्यों ये बाटा कौन बाबे तो हाथ जो डीदोजी मुता पटवारी इंद्र सूरज ये बाहनी बागाना भगवान है भी भाटा ये क्यों कि आपको दियो है फिराद करने आया नींबो जी पीड़ियारो खाया बाटा भावे को पटवारी जी ये आप जाओ दोगुआ ने लियाओ तो पटवारी जाए क्यों भाई बाटा मत बाओ साथ साथ आ जाओ, आ जाओ। तो बावनी बागाना बागवाना ने में आया और भाईवानी बागवान बैठा है सुंदर लागी जो खोल आडा पहाड़ दरबार के मुंडागे पड़ गई अरे भाई शेलरी लागी कटारी लाग, कह नहीं लागी को अंदाता एक ताजनारी दी पड़त पड़त हूँ थोड़ी सी दी पे मैंने तो दौड़ कौड़ी थोड़ी दारा ढाल पाती देव दे ये तरवार बीजी लेकर आपका नौरा डावी हाँ, मिशल में कालू मीर पठान भी रजा है जीवनी मिशन में हग्गा निंबोजी रजा है सामने सगराम सिंह दीओ भी रजा है और सिरदार सब आप नौरा हवेली गया पिटियार ने आप राजा साहब दुर्धन साल का ही सवाल कह खबर लाई दो बागरे नि छोडो पटारा खबर लाई दोई बागरी छोडो पटारा गांव मान खबर ना वो बागरिया खबर लाई बागरी थोड़ो पट्टा रा यूं खाल खराब करे आप बड़े फेर कुटवो कोई गाँव आपरा जपती है है यो सुंदर देख रे रोलो लागी तो मारी है तो आप जपती है पिडियारे बोलो अंदाता भाई रो भाई चाक रो चाकरू पर मैं जो कब छोड़ो तो नीमो जी पिटियार देखा डा डरा इंद मंगाउता दे रहा मालिया आपका भागरा रे खसी ने किया डा डाला सतरे धारे ओ आया आया रे हकुरजे डादा देखा खरा मंगावता देश देश रा। माली आया है भाकर चोरावरी कहीं कर ला भाईरा तो भाइया चाकरा, चाकरा चाकरा तो राजा साहब क्यों सुरे भाई दातड़ी जा रिणी भगत में भाई वे तो बावड़े वे तो अरे भाई बिरा आवे आलू मेर पठान दरबार के और खड़ा भी आए। कुरान की शोगन जीव की अम्मे पाक का दो लाख भी तुम्हारा हूं तो आपका तो बोरा। तो सिर काट जाजे मदर खाए आपको चोरंगा कर लिया आपको तो कमान का गोसाम पकड़ जिंदा लाए खड़ा कर दूं शाबाश करशा खानदानी सरकार ने छो मती <laughs> शाबाश पठान ईशा खानदानी सही सिरदार छ तो मारजो मती शिज मत काट जो ये कमांड का गोसम पकड़ ले आओ खानदानी वेला तो नौकरी करा वाला हां तो ये देखो आ राजा साबरी फौजम पकड़ावता माते छेड़े छेड़े सीधा खा तो राजा मतलब हां सुहरी बात जई हां सुहरी लड़ाई निमो जिन जाई है हां भाग में जा है पकड़ावता माते हां सुनो गाटे देले नि बडी आगे दे दे ये सूरज शिकार तो एक फिर वे, थोड़ वे। है हाँ, हाँ। थोड़ा दो शब्द वे है सुनो आप अभी करा जब आप पूरा गले भी थोड़ा आवाज सर्दी है हाँ। गले भी बार बैठा ना ओ प्यार नहीं है हाँ। 17000 तूर वीर पड़े नंगारा ठाकुर नीम दे हिंदू थंब थम्ब मिया खावे खाजरू दे मीर नीम देरवाड़ो चाली इंदुआनी तुरकाना चगडोल ये चगडोल के आपा पाल की का तो का चकडोड़ अबार पक रात सुर उड़ा दू छूटी बर चार गमरोड़ मार मार कर तो छिड है शहर के बारे आया तो एक बागवान हो ये, ये नंदी के टावे बेरोक्रंदा करी सूर इ मोको है जाय हाथ जोड़ कियो है एक मारी फिराद है। अरे थारी फिराद कहीं है के एक सूर ने मार लो तो मारा जीवरा कलेष कट जावे तो शिरदार सूर मे जीव है ज्यादा शिकार माते तो भाई सूर ने मार लो तो कटे भाई यो योजी के झाड़ में पड़ो है तो देखियो है सोबर सूर खग मिला था का बड़ो जवान तो डकरा डक धक्के करो है तो सूर आप तो दाद ही नहीं देवे हमो खिरको है बावे सूरने अर दूर में जाती खते कर डरडा डर तो डर घोड़ा का हुआ दाथली मैं ले फूसरा उतार दे पाँच चार सवार ने खंड मंड कर दिया सामत शाम देख्यो ये श्रीदारा का बेटा शिकार कह ले हे दादा भाई मैंने हुक्म दो तो ये हूर ने में मार दो। तो ये बागम है जो तो उस क्या तो यू सूर देफियों जो दिया है भी भीर हो, बादर हो, दो बरंग कर दिया है बाधारी अणी में पो यूं खड़ा रखा हाथ में ले बाग और कालू मीर पठान हाथीरे ओदे भी रजा दो दो लागरा पठाई हाथी माते भी तो कालू मिर्जी की निजर फड़ी है तो पेट में है। कुरान की शोगन जीव किया का वाला लूं, बारह मन का सूर्य जखान चाबक देर बाघ देख है, आने छड़ो का पगभग घोर पगभग मशान कर देला। हमारी तो फक बह गई है ये निश्चन दो मैंने नीचे उतारो पाक ला योर योर सब फौज ने फांसी कर दी है है, है ये ये निशने दे दे निशो गुदारन नेम पांच ले लाल झंडी फुरकाय फुरखाए बाघ देख पैदल भी <coughs> पैदल जो भी तो ये मन में में गाए, देख जोर बहुत परशन दिने धरती माता थारे माथे घोड़ा सवार पैदाश भी है इन्हें देख इन्हें भूल जा इन्हें देख इन्हें भूल जा आज भी उपमाता के फूटरा खिशाक बगड़ा उठे जो <laughs> तो ये ये पूछो है ये पूछो है किसा गड़ाना हो राजवी कट्टारा शिरदार कहीं भाटी जैस मेरा कहीं कन्नोदरा राठोर कहीं दिया ठाकर दाई दाइमा दाजम पवार खाप बताओ आप में पहली कहूँ आप सुन जवार कहीं खाप में हिरदार बदनोरा देख नया गडना शहर आया आया तो भली